गीता तत्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान तीन सौ अवचेतन मन की सफाई की प्रक्रिया स्वामी विवेकानंद ने अपने उपरयुक्त कथन में जिस साधन प्रणाली का निर्देश किया है वही इस छठे अध्याय में प्रदर्शित हुआ है इस योग साधना की हमने पूर्व प्रवचन में विस्तार से चर्चा की है इसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को मानो साफ करते हैं जब हम स्याही की पुरानी दबात को धोते हैं तो पहले कितना गंदा पानी निकलता है सूखी स्याही धीरे धीरे घुल कर निकलने लगती है जो जो-जो हम साफ़ करते जाते हैं पानी का रंग हल्का होता जाता है और जब हम दावात को पूरी तरह से साफ़ कर लेते हैं तब पानी वैसा ही साफ़ निकलता है जैसा दावात में डाला गया था अवचेतन मन की सफाई में भी ऐसा ही होता है हम मन में पवित्र विचार डालते हैं और उनको हम अपने भीतर गहराई तक उतरने देते हैं पवित्र विचार साफ पानी के समान है यदि किसी अवस्था विशेष से, से हमारे भीतर से चाह जल बाहर निकले तो उससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए हमें लगातार अपने भीतर पवित्र विचार डालते रहना चाहिए इससे एक समय ऐसा आएगा जब केवल पवित्र विचार ही हमारे भीतर से बाहर आएंगे तब समझा जा सकता है कि अवचेतन मन साफ़ हो गया है अवचेतन मन की सफाई की कसौटी है हमारी स्वपनावस्था जब सपने में भी कोई बुरा विचार मन में न उठे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से धुल गया है ऐसा होने पर चेतन मन और भी आसानी से हमारे नियंत्रण में आ जाता है तीन अभ्यास पर विवेकानंद के विचार इसके लिए अभ्यास अनिवार्य है फिर अभ्यास में निरंतरता चाहिए ऐसा नहीं कि दो दिन अभ्यास किया और एक दिन विश्राम ले लिया वास्तव में हमें मन के पीछे लगे रहना पड़ता है जैसे हम शिशु के हट को स्वीकारते हुए भी उसे सतत संस्कारित करने का प्रयत्न करते रहते हैं वैसा ही हमें मन के साथ भी करना पड़ता है हम अभ्यास के द्वारा मन को उचित बर्ताव सिखाते हैं जैसे एक उच्चृंखल और अनियंत्रित घोड़े को अभ्यास कराया जाता है वैसे ही मन को भी साधा जाता है स्वामी विवेकानंद इस अभ्यास का एक व्यावहारिक रूप हमारे सामने रखते हैं वे कहते हैं मन को वश में करने की शक्ति प्राप्त करने के पूर्व हमें उसका भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए चंचल मन को संयत करके उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार में केंद्रित करना होगा बार बार इस क्रिया को करना आवश्यक है इच्छा शक्ति द्वारा मन को वस में करके उसकी क्रिया को रोककर ईश्वर की महिमा का चिंतन करना चाहिए मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है चुपचाप बैठ जाना और उसे कुछ क्षण के लिए वह जहां जाए जाने देना दृढ़तापूर्वक इस भाव का चिंतन करो मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूँ मैं मन नहीं हूँ पश्चात मन को ऐसा सोचता हुआ कल्पना करो कि मानो वह तुमसे बिल्कुल भिन्न है अपने को ईश्वर से अभिन्न मानो मन अथवा जड़ पदार्थ के साथ एक करके कदापि न सोचो सोचो कि मन तुम्हारे सामने एक विस्तृत तरंगहीन सरोवर है और आने जाने वाले विचार इसके तर, तल पर उठने वाले बुलबुले हैं विचारों को रोकने का प्रयास न करो वरन उनको देखो और जैसे जैसे वह विचरण करते हैं वैसे वैसे तुम भी उनके पीछे चलो यह क्रिया धीरे धीरे मन के वृत्तों की सीमित को सीमित कर देगी कारण यह है कि मन विचार की विस्तृत परिधि में घूमता है और ये परिधियाँ विस्तृत होकर निरंतर बढ़ने वाले वृत्तों में फैलती रहती हैं ठीक वैसे ही जैसे किसी सरोवर में ढेला फेंकने पर होता है हम इस क्रिया को उलट देना चाहते हैं और बड़े वृत्तों से प्रारंभ करके उन्हें छोटा बनाते चले जाते हैं यहाँ तक कि अंत में हम मन को एक बिंदु पर स्थित करके उसे वहीं रोक सकें पूर्वक इस भाव का चिंतन करो मैं मन नहीं हूँ मैं देखता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं अपने मन तथा अपनी क्रिया का अवलोकन कर रहा हूँ प्रतिदिन मन और भावना से अपने को अभिन्न समझने का भाव कम होता जाएगा यहाँ तक कि अंत में तुम अपने को मन से बिल्कुल अलग कर सकोगे और वास्तव में इसे अपने से भिन्न जान सकोगे इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद मन तुम्हारा दास हो जाएगा और तुम उसके ऊपर इच्छा इच्छानुसार शासन कर सकोगे इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है